मेरे हम आप ऐसे पुण्य विचार सुख विचार शाश्वत विचार को पहचानने के लिए यहां बैठे ऐसा मेरा विश्वास इसके लिए आप सबकी अनुमति मिलेगी इस पर भी मैं विश्वास करू उसके आधार पर अभी हमको हमसे एक अपेक्षा की गई है तो स्वतंत्रता स्वराज स्वत् क्या होता है स्वतंत्रता क्या होता है और स्वराज्य क्या होता है इस बात की आवाज मैं समझता हूँ आप बाल वर्षक सुनते ही रहे, जब स्वस्थ को सज की बात बहुत सुनते आए हैं जब स्वतंत्रता के भी बात सुनते आए हैं और स्वराज्य के बात भी सुनते हैं किंतु समझ में एक कोई भाग नहीं आया अभी हमारा देश में पचास साठ वर्ष पहले स्वतंत्रता की बात जो मैंने सार्थक हुआ माना गया किंतु तो अभी तक हमको ये समझ में आया नहीं हम 77 वर्ष सत्तासी वर्ष की शरीर यात्रा में हैं। मुझको अभी तक समझ में नहीं आया है कि हम क्या स्वतंत्रता पाए क्या स्वतंत्र स्वराज्य पाए क्या स्वप्न मिला इस बात को हम अभी तक समझ नहीं पाया आप लोग कोई समझे होंगे हमको समझा देना हम समझने के लिए तैयार बैठे हैं तो यदि समझ में भी नहीं आया आपको भी मुझको भी ऐसा मान लिया जाए मैं जो अनुसंधान किया सहजतित्व को देखा सहज से तुम्हें दिया, और सहजतित्व के प्रतीक हमारा विश्वास सोलहना इसके आधार पर ऐसे ही आप लोगों में भी सोलह ना हो ऐसा मेरा कामना है ऐसा कोई खोखना नहीं है आप में भी ऐसे ही रहता जिससे हम स्वत को भी समझ सकते हैं स्वतंत्रता को भी समझ सकते हैं और स्वराज्य को तो भी समझ सहस्त को समझेगी ना न स्वतों समझ में आएगी ना स्वतंत्रता समझ में आएंगे ना स्वराज्य भावना तो बहुत दिल्ली इस प्रकार से हम देखा इसको समझा इसको अच्छी तरह से भूल सक इसने हम खुशहाली मनाया है अब पहले उदाह की बात है स्व हर के साथ समझदारी के रूप में बैठा समझदारी के रूप में समीची समझदारी आ गया है समझदारी के रूप में प्रमाण है नहीं तो समझदारी सतत आबाल वृद्धि के लिए सभी समीची समीचीन का मतलब यह है हमारा पास रहता है ऐसे अवसर बना ही रहता है अवसर प्रोकता नहीं हम समझदार होने के लिए जो अवसर है आदिकाल से रहा है अभी भी है आगे भी रहेगा इसीलिए मानव परंपरा पीढ़ी से पीढ़ी समझदार हो सकता है ये नहीं यदि ये जगह में कहीं से जाता है आगे नहीं होता है ठीक है कहीं मिलने वाला नहीं होता हम आशा नहीं कर सकते जिसको हम आशा ही नहीं कर सकते वो मिलो नहीं करेगा जो मिलने वाला है उसी के प्रति हम आशा कर रहे हैं आप हम जितने भी यहाँ बैठे हैं सबका हालत ऐसे आप हम चाहते क्या है स्वत्व समझ में आए क्या स्वत्व है भाई समझदारी स्वत्व है सब छोटी सी बात कोई बड़ी हिमालय नहीं सत्व के बारे में कई आपने निवेदन किया है समझदारी मानव मानुग का मानव परम्परा का शाश्वत सत्व क्या बात है समझदारी मानव का शाश्वत स्वत्व ये कभी कुमार से बिजली कर्म हो नहीं सकता यदि समझदारी एक बार आता है वो सदा सदा के लिए है अभी तक आप किस, किस बात को स्व मानते रहे अरे चोरी करके आया दस पैसा उसको हमारा स्वमान करें और प्रत के रूप में दस रुपया ला लिया उसको हम स्वमान कर या किसी ने हमको दान दे दिया उसको हमारा स्वप्न मान हम हाँ किसी ने किसी ने सम्मान दे दिया सम्मान पूर्वक दे दिया तभी भी उसको हम स्वान ये जो जितने भी प्रकार से हम तीनों प्रकार से प्रतिपल पारोष तो, और पुरस्कार रूप में जितने भी हम पाते हैं वो स्वत्थ में रहता रहे वो कहीं न कहीं स्थानांतरित हो ही जाता अभी तक किसी आदमी के पास कोई भी वस्तु स्वत्र होता हुआ देखने को नहीं मिला वो आज भी है कल भी होता है। अभी हम बड़े बड़े घराने में बड़ी बड़ी खनारों में बात को धन को एकत्रित करते हैं कि तुम वो धन जो है एक दिन दूसरे के स्थान तक हो ही जाता वो अपने साथ रहता नहीं ये तो सभी कोई जानते हैं शरीर छोड़ने के बाद जितने भी भौतिक संसार की वस्तु ये धरती के साथ एक ये मर गए आदमी उनके साथ भागता नहीं इसको आप हम सब देखते हैं, यदि इसको देखते हैं पता चलता है भौतिक वस्तुएं हमारा स्वत्व हो नहीं सकती इसका वीयोग हो के रहेगा इसका उपयोग रहे हो के रहेगा धीरे बटके ही रहेगा खर्च होके ही रहेगा इसको हम निर्णय ले सकते यदि इस बात कर हम राजी हो पाते हैं तब हमारा स्वस्थ में होने वाली समझदारी परम वैभव है और इससे अधिक हो नहीं सकती इससे कम में हम तक हो नहीं सकते समझदारी अपने में परिपूर्ण होना पाया जाता है के बारे में आपसे अनुनय नहीं किया है कि सहस्त्र अद्वैत ज्ञान हमको तो पूर्णतया समझ में आना है तब हम समझदार और जीवन ज्ञान पूर्णतया समझ में आना है तब हम समझदार हो पूर्ण आचरण पूरा समझ में आना है वो समझदार ये तीनों मिलकर के हम समझदार तीनों धार मिलकर ये त्रिवेदी संगम में हम समझदार ऐसी समझदारी शाश्वत रूप में रहता है शरीर रहता है रहते समय में भी रहता है शरीर के बाद भी रहता है परम्परा के रूप में और पुनः शरीर ग्रहण करेंगे हमको अवेलेबल रहता है पास नहीं करता है हमको मिली है इस प्रकार से मैं देखा ये इसकी आवश्यकता है या नहीं इसको आप हमको मिलकर के तय करना होता है यदि परंपरा के रूप में रहना है आपका सर्वसम्मति सर्व सर्व मैंने स्वीकृति ये दोनों की आवश्यकता है तो हम यदि स्वीकार करते हैं तब उसके लिए प्रयत्न करते हैं जिसको हम स्वीकार करते नहीं कुछ भी प्रयत्न नहीं कुछ भी नहीं ये हम हमारा में भी वही गुण है आप में भी वही गुण है सर्वमानव में एक गुण है जो तो जिसको हम आवश्यक मान लेते हैं उसके प्रति जी जो लगाते हैं जिसको आवश्यक नहीं समझते हैं उसके ऊपर देख ले दे सकते इतनी बात है इसी में बहुत सारे विधियां बनी हुई बहुत प्रकार से हम प्रयोग किया है करके अस्पताक तो अथवा स्वतः को पाया कुल विराय खुल मिला के क्या ना क्या हो गया अभी तक किसी ने कोई स्वतो को पाया क्या स्वतः को नहीं पाया समझदारी रूपी स्वतो को पाया कैसे मैं रहा हूं क्योंकि अभी तक शिक्षा विधि से आया नहीं है व्यवस्था पहचाना नहीं क्या सुना तो शिक्षा में आया नहीं व्यवस्था पहचाना नहीं इस दवाई के साथ मैं कह रहा हूं अभी तक मानव परम्परा में समझदारी आगे नहीं किया ये बहुत दिन ऐसा लगता है आ, एक कठोरता के साथ भी इसको गणना किया जा सकता है एक हकीकत के रूप में भी गणना किया जा सकता है इसको मेरा आग्रह यह है जो सच्चाई है उसी को स्वीकारा जाए उसमें ज्यादा भी नहीं बढ़ाया जाए कम भी नहीं किया जाए अभी तक परंपरा में शिक्षा में कोई सच्चाई का सहस्य अस्तित्व को समझाने का कोई द्री गुंजाइश नहीं शिक्षावीर बहुत सारे बैठे होंगे वो अपने अपने ढंग से इसको समर्थन दे सकते हैं और कोई भी ऐसा ऐसा स्थिति नहीं बना है जीवन को समझ गए जीवन को समझाते हैं शिक्षा में ऐसा भी नहीं हुआ हम अभी तक शिक्षा में जीवन को यही मानते हैं शरीर को जीवन मानते हैं शरीर को क्या जीवन मानते हैं संवेदनाएं व्यक्तिब तक जीवन मान हैं शरीर समय व्यक्त नहीं होते हैं तब मृत्यु मानते तो ऐसा माना गया है परम्परा ही ऐसा है इतना ही परम्परा का ज्ञान है इससे ज्यादा भूम इसमें इस बीच इस में हम यह कहना चाह रहे हैं मुझको से ज्ञान हमारे पास पूरा का पूरा हम समझा हूँ मैं पारंगत तो, हूँ मैं आपको समझा सकता हूँ पहला सत्यापन यह है दूसरा सत्यापन यह है हम जीवन को तो हले प्रकार से समझाऊ उसको आपको समझाएंगे मेरे पास समझाने का गुण है ये हम सत्यापित कर रहे तीसरा पर्व हम पूर्ण आचरण को बराबर समझें उसको आचरण करके देखें इसमें आपको समझा सकता हूं ये हम मैं सत्यापित हैं। ये कुल मिलाकर के तीन प्रकार से हम समझदार का धारा पहचाने हैं इन तीनों प्रकार की धाराएं एकत्रित होने से हमको तो समझदारी के पक्ष में हमारा तृप्ति बन जा सके आधार पर तो समझदारी के अनुसार योजना कार्य फल परिणाम समाधान समाधान निरंतर बना रहता है इसीलिए हमें तृप्त रखना इसी प्रकार से मेरा विश्वास है आप सब तृप्त होने की आत्मे नहीं है कोई भी यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी नहीं है यहाँ बैठा नहीं है मैं भी ऐसा नहीं है जो तृप्त होना नहीं चाहता ऐसा कोई आदमी होता ही आपाल वृद्ध तृप्त होने के लिए बैठे तृप्त होना चाहते हैं यदि तृप्त हुए ही तृप्त नहीं हुए तो होने के लिए बैठे ऐसा मैं स्वीकार रहा इसमें कोई रदोबदल करने किया यदि सलाह होती है उसको हम शर्माकारी करो का समझा सकते हैं हम तो कुल मिलाकर के समयदारी परिपूर्ण होना ही था अब तो अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन गैन के प्रति थोड़ा सा हम इशारा करना चाह रहे हैं तो पहले दिन हम इस बात पर काफी दूर तक समझाए थे तो अस्तित्व में एक व्यापक व्यू दिखती है जो हमको समझ में आता है आपको भी समझ में आता है वो है आप हमारे बीच की के ये वस्तु हर परस्परता के बीच में दूरी के रूप में दिखाई पड़ती है आखों को दिखाई पड़ती है समझ में आती है तो दूसरा विधि इसी दूरी की वस्तु में दूरी के रूप में जो वस्तु है इसी में हम डूबे रहते हैं घिरे है। ये भी समझ में आता है तीसरा भाग जो शक्ति सम्पन्न ऊर्जा सम्पन्न है इस बात का गवाही है मनुष्य में ज्ञान रूप में ऊर्जा है और सभी जगवत् में चुम्बकी बल के रूप में ऊर्जा कोई भी ऐसा वस्तु न है जड़ जड़े जल चेतन प्रकृति में ऊर्जा संबंध न इसके आधार पर साम्य ऊर्जा सबके लिए प्राप्त है ये हमको संबोध होता है ये क्या चीज है साम्य ऊर्जा व्यापक वस्तु साम्य ऊर्जा इस इस बात को हम अच्छे तरह से समझा हूं इस ये समझना की जरूरत कैसा पड़ोगे इसका क्या प्रयोजन है पूछा हम व्यवस्था में जीने में समर्थ सक ये समझ में आना नहीं आता है तब तक हम व्यवस्था तो में जियेंगे ये बिल्कुल शतश सर जब परिस्थिति के अंदर हम जियेगे मानव में जितने भी परिस्थितियां जन्म दे रहा है तो तो प्रकट हो रहा है वो सब समस्या के ओर जाता है कब से जंगल की ओर से ग्राम योग से राजयोग से दर्गीय सभायोग से तक मैं जितने भी समय में व्यतीत हुई है ये पूरा का पूरा हम समस्या को पैदा करने के लिए परिस्थितियां निर्मित करते हर परिस्थिति हर परिस्थितियां समस्या को भी जोड़ता है समाधान को जोड़ने इसीलिए आप परंपरा में समस्याएं यदि एक पीढ़ी में एक हो दूसरे पीढ़ी में दो हो गई तीसरे पीढ़ी में दो सौ हो गए चौथे पीढ़ी में दो हजार हो गए इस तरह से समस्या से गिरते जा रहे उसको अब तत्कालीन राहत चाहिए तत्काल इसका राहत चाहिए समाधान के अलावा तत्काल क्या होता है दीर्घकाल क्या होता है तो इसके बारे में इसके बारे में भी कई लोगों का ऐसा सवाल है कि तत्काल तत्काल का राहत समाधान के अलावा क्या होगा दीर्घकालीन समस्या का कारण समस्या का समाधान समाधान के अलावा क्या होगा समाधान के सामने तत्काल दोनों का गायब हो जाता है समाधान से तत्काल भी समाधान है दीर्घकाल तक भी समाधान है। तो ऐसा बात कल इसके, इस विस्तृदी से हम समाधान संपन्न होने का बात तो ज्ञान है। ज्ञान वो अपने में कहा जा रहा है सरकार ज्ञानेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों में गमी नहीं हाथ से छोने में नहीं आता है ठीक है और जीभ से चकने में नहीं आता है नाक से सूंघने में नहीं आते ऐसी चीज को अपन इंद्री गम भी नहीं करें तो समझ में आना सचा है समझ में आंद्री गर्मी होता ही उसको भी समझना ही पड़ेगा उसका प्रयोजन प्रयोजन सम... प्रयोजन आंखों में दिखा नहीं हर इंद्री गमी वस्तु का प्रयोजन आंखों में दिखा नहीं है, चक्षु गमी नहीं है ये केवल समझ में ही आता इसमें इंद्री गर्मी वस्तुओं में जैसा गर्म है गर्म जो है समझता कौन समझता जीवन बने वो समझने वाला जो भाग है आंखों में आता है घर गर्मी आंखों में आता है ठंडी आंखों में आता है ठीक तो मीठा आंखों में आता है फटका आंखों में आता है जो हम जैसा समझते तो हमारे इंद्रिय गर्मी वस्तु तो में भी जो समझने वाला प्रयोजन शेष रहता है संख्य बिना हम प्रयोजनों को इंद्री गर्म तो में कहा नहीं एक तो बात हो गई से आंखों में दिखता है यदि समझ में नहीं आता है हम देखता नहीं समझों में दिखता है समझ में आता है प्रयोजन समझ में आता है इस से हर में हम जाते इसी प्रकार आंखों में दिखता नहीं है वो किंतु प्रयोजन समझ में आता है तभी भी हम समझते हैं इसी प्रकार व्यापक वस्तु का होना हम हाथों में भी देखते हैं समझ में किया या वर्षो में ऊर्जा सम्पन्नता देखने को भी मिलता है और समझ में किया इस प्रकार से समझ में आकर देखने को मिलना देखने को आकर के समझ में आना कई कोई पदार्थ तो इंद्री गर्मी जितने भी पदार्थ हैं वो सब जब बस देखने की बात समझ में आता है तो इंद्री गमी नहीं है वो सब समझने की बात देख रहे जैसा हम व्यापक वस्तु को समझ रहे हैं, इसीलिए आप हमारे बीच की दूरी के रूप में देखते, देख दिख रहे यदि व्यापक वस्तु को समझने नहीं है उनको आप हमारे बीच की दूरी के रूप में है ऐसा सत्यापित करना बनेगा नहीं ठीक है अब कहा जा सकता है आप बोल दिया इसीलिए इतने लोगों का बीच में सभी बोल सकते हैं बोल सकते हैं समझा नहीं पाए जितना प्रश्न बनती है इसके ऊपर वो उसको सबको सामना करना अनुभव के बिना बने हर वस्तु में ऐसे खट्टा हो मिट्टा हो अनुभव के बिना दूसरों को समझाना बनता है उसी प्रकार से व्यापक वस्तु सबके साथ ये आखबात है इस बात को समझाना तभी बनता है जब आपने अनुभव किया तो इस ढंग से व्यापक वस्तु को हम अनुभव के तो स्तर पर देखते हैं समझते हैं और उससे सुखपात कैसा सुखपात है हम स्वयं व्यापक वस्तु में डुबे हैं मिघे हैं गिरे हुए हैं इसका पहला सुख है उसके बाद ये होती है जीवन ज्ञान से ये बनता है मरने कटने वाला जो भय होती है वो खत्म जाता है इससे क्या हो जाता है ऊर्जा सम्पन्नता ज्ञान सम्पन्नता के रूप में ऊर्जा को पहचान दे है माना में इससे ज्ञान रहना ईश्वर के रूप में हमको प्राप्त है व्यापक वस्तु के रूप में प्राप्त है सत्य के रूप में प्राप्त है ऐसा हम मान सकते हैं ये तो ये सुख है उसके बाद जैसा ही हम इसमें जाते हैं जीवन ज्ञान में जीवन ज्ञान यदि हाथ लगे मनुष्य के हाथ मरने का पैसे मुक्ति मरने का भय से मुक्ति मिलता है तो और भय अपने आप से खत्म हो जाता है प्राण प्राण भय के साथ मान भाई धन भाई इन दोनों भय खत्म हो जाता है धन भाई के बारे में विश्वभा कहा था कोई भी ऐसा धन का राशि नहीं है न जो स्थानांतरित अथवा हस्तांतरित तो नहीं है। अभी तक ऐसा कोई धन को देखा नहीं तो हस्तांतरित होता ही स्थानांतरित होता है इसीलिए स्व तो होता है सत्व तो तो क्या होगा समझ समझ क्या है सहज प्रवृत्ति अस्तित्व और जीवन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण मान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान होने से क्या होता है हम अखंड समाज सार्वस्था से शुरू जीता इसमें जीवन आचरण ज्ञान होने से मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान होने से अखंड समाज सूत्र व्याख्या अखंड सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या दोनों स्वरूप में हम ठीक पाते हैं इसमें पर जीने से क्या होगा समाधान ठीक है भयमुक्ति होने से समाधान ज्ञान होने से समाधान तीनों स्थितियों में हम समाधान संपन्न होते हैं स्वरूप हमारे जो कार्य विभाग का फल पर परिणाम समाधान होता है तो जो समझदार आदमी गलती नहीं करता गलती करता है तो समझदार नहीं ना। इस ढंग से हम ये ऐसी अच्छी कटौती को पाते हैं तो हम जब तक जैसा परीक्षण करके कहीं गलती दिखते समझा नहीं दीजिए किसी लिए गलती कि किया क्या पहुंचते है, तुरंत वो समझाने किया रखता अपने पास करता ही करता इस ढंग से हम लिखा है मानवीय आचार संहिता को भी संविधान लिखा है उसमें लिखा है यदि गलती होती है अपराध होता है उसका सुधार ही हीता है दंड का मतलब है सुधार दंड का मतलब नहीं है यंत्रणा तो दंड का मतलब है सुधार ये तो ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं ऐसा यदि समृद्धि में पूछ सकता है ऐसा मेरा विश्वास यदि उपज जाए वो कैसे हो सकता है आप ही सोचिए मेरा विश्वास ये समृद्धि सबने में पूछ सकता है यदि ऐसा उपज जाए तब तो ये धरती पर संकट आ संकट का हवा हो जाता है कहीं दिखेगा है। वो सदा सदा समाधानी दिखेगा संकट के स्थान हम आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं तभी भरोसा ही दिलाना पड़ता है इसको हम आप हमारा अथक प्रयास से शिक्षा विधा में व्यवस्था विधा में प्रकट करना आवश्यक है तब सब के लिए सुलभ होगा व्यवस्था और शिक्षा में जब तक नहीं आएगी, तब तक सर्वसलभ होगा ऐसा मेरा विश्वास नहीं जैसा भी अपन कुछ लोग सज्जन लोग बेहतर के कोई अच्छा काम करने के लिए संकल्प अच्छा काम करने के लिए विचार अच्छा करने अच्छा काम करने के लिए अध्ययन करने के लिए इच्छुक सब बैठे, इन इन अच्छा काम करने के लिए क्या होगी? हम दस आदमी को पचास करते तो सब व्यक्ति को हम हमारा जैसा समझदार बना दें जिनको तो सात सौ करोड़ आदमी है इन सबके लिए कैसा पहुंचेगा उसके लिए मेरा विश्वास तो अभी भी ऐसे ही है कि ये शिक्षा विधि से भी शिक्षा विधि से पहुंचाने के लिए हमारे में वो सबूत जरूरी है शिक्षा के ढांचा खाचा है तरीका तौर तो तरीका है उसमें इन विश्वासों को एक बहाने की आवश्यकता हम एक सामान्य व्यक्ति हों में अपने ढंग से प्रस्तुत किया इसको और अच्छे ढंग से आप लोग प्रस्तुत करेंगे ऐसा मेरा विश्वास पर क्योंकि आगे पीढ़ी आगे है उसके बारे में परसों के दिन ये बताए हम जो कुछ भी संसद हों उसको आप समझ ही सकते और उसके बाद आपका कल प्रशिलता कर्मसर संतुता संस्था ही रह उसको जोड़ने पर हम उससे जो समझे उससे ज्यादा आप हो जाते हैं से ढंग से नहीं किया पुनः उसको आप स्मरण देख रहे हैं इस ढंग से आगे पीढ़ी आगे और ज्यादा होने की संभावना ज्यादा अच्छा होने की संभावना बनी इन सिद्धांत के अंतर का नौ सिद्धांत आगे मिले आगे बढ़ेगा जो हमसे जो प्रशंसा हमारा जो संपूर्णता थी उसको समझ पाया और उसके बाद उनका कल्पनाशीलता क्रम से स्वतंत्रता को जोड़ा हमसे ज्यादा हो गए इतनी ही बात जितने बात को आप हम सब अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं इसके लिए अच्छी तरह से सूची बना सकते हैं इस पीढ़ी में इतना काम हुआ इतना अच्छा काम हुआ आगे पीढ़ी में इतना अच्छा काम हुआ इस प्रकार की बनती अभी क्या सूची बनती है कि इस पीढ़ी में इतना बदमाशी हुई बेकूफी हुई दंदफंद हुई जाली जाली प्रकरण हो गई ये सब ये सब दर दर दर सूची बनती है उसके बदले में अच्छे काम करता भी सूची हो सकती हूँ ऐसा मेरा शक्ति अभी सोच के बारे में ही बात कर रहे हैं अब काम के बारे में आगे बात करेंगे थोड़ा सा एक दो वर्ष के बाद काम के बारे में भी बात करेंगे अभी सोच के बारे में बात ठीक है ये स्टक से हमारा स्वागत क्या चीज हुई इस पर हम ध्यान दिलाए ये शायद है यहाँ बच्चा हुआ भगनिशील सभी व्यक्ति के लिए समझ में आया होगा समझदार ही हमारा पूर्ण क्या है जीवन जीवन में नहीं छोटी है समय तक ठीक है और शरीर के साथ संवेदनाएं व्यक्त शरीर के साथ संवेदनाएं आज के अभी क्या संवेदना है हमारा जो बोलने की संवेदना कुछ समय तक ठीक लगता है उसके बाद थका हुआ हो जाता है इस सभा के लिए तैयार नहीं हूँ शरीर इसीलिए हमारा शरीर रचना सत् के रूप में नहीं सदा के लिए ये में नहीं कर सकता है वो स्वत्व कहां से होगा मैंने शरीर को स्वत्व के रूप में हम पहचान नहीं पाएंगे स्वत्व भी एक आधार उपलब्धि संयोग है जबकि जब तक जब तो तक शरीर स्वस्थ है, तब तक हमारा जागृति को संसार में प्रकटन करेंगे ऐसा तो जीवन का संकल्प होना ही समझदारी का मतलब इस ढंग अच्छे ढंग से जी पाएंगे अपराध मुक्त विधि से जी पाएंगे उपकार विधि से जी पाएंगे समाधान हो समृद्धि पूर्व इस तो पर उसके बाद स्वतंत्रता स्वतंत्रता की जो पारिया है, तो थोड़ा सा उसमें लगता है मनुष्य ना ऐसा भी कर सकता है ऐसा भी कर सकता है ये सब स्वतंत्रता में ये कैसा झलक पड़ता उसके बारे में हम आपको अनुनि जानना चाहते हैं समझदारी के बारे, और अच्छा और अच्छा और अच्छा के लिए सोचना है कुल मिलाकर कैसा स्वतंत्र आप… और सही और अच्छा और अच्छा के लिए सोचने की जो था करते हैं ये ही हमारा शब्द ये उपकार के साथ है जोड़ा करते हैं उपकार हम इतना करते हैं आप कल वतना करते हैं परसों ओतना करते हैं और अच्छा करते हैं और अच्छा करते हैं इस तरह से जड़ चलने वाला गति है इसको हम कहते हैं अभ्युदय अभ्युदय का मतलब सर्वतोमुखी समाधान है, तात्विक नाम तात्विक स्वरूप में व्यक्ति सच्चाई के स्वरूप में समाधान ही तो हम समाधान को व्यक्त किया हमसे जितना अच्छा लगा उससे अच्छा आप प्रस्तुत कर दे आपसे अच्छा आप प्रस्तुत कर दे आपसे अच्छा प्रस्तुत करें मूलता समाधान ही है समाधान होते हुए भी हमसे अच्छा आप प्रस्तुत कर सकते यह हम विश्वास रखकर कि आपके पास बैठा इस ढंग से हमारा स्वतंत्रता का स्वरूप स्वतंत्रता का वैभव स्वतंत्रता का महत्व स्वतंत्रता की जरूरत किस ढंग से अभी जितना अच्छा हम व्यक्त हुए समाधान हो उससे अच्छा कल उससे अच्छा परसों उससे अच्छा कर इसका नाम है स्वतंत्र स्वतंत्रता की बात ऐसा है जबकि हमारा देश में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त है वो कहां पहुंचाएगी हर गलती करने में सब, सभी को गलती करने का स्वतंत्रता प्राप्त हो और अपराध करने का स्वतंत्रता प्राप्त हो सभी व्यक्ति अपराध होने के बाद समाज का परंपरा का नाम पहुंचे वो ठीक है आदमी तो दुख हो गएगा कठिनाइया हो गएगा ये भी मान रहे इसमें बीच में धरती बीमार हो गई धरती बीमार हो गए तो हम आगे पीढ़ी को क्या दें हम तो मजा मार गया जिनको आगे पीढ़ी को पीड़ा भी करेंगे ये मत तो आएगा ये अभिशाप के अभिशाप से सम्पन्न होने के लिए योग्य हो ही टू कहे पीढ़ी हमें मेरा सोचना है इसमें जो काफी दृढ़ पीढ़ी जो है काफी अभिषेप के योग्य हो चुके क्योंकि जो कुछ भी किया मानव कृति के आधार पर ही धरती भी भाग हो ये कार्य हमने किया ऐसा कुछ नहीं कृतकालिक अनुमोदित भेदों से मनुष्य हर अपराध के साथ जुड़ा जुड़ाए राजनीतिक अपराध हर व्यक्ति उस राज्य के आदमी जुड़ाए धर्म नैतिक अपराध उस समुदाय के हर आदमी जुड़ाए आर्थिक अपराध उस समुदाय के हर आदमी जुड़ाए ठीक है सामाजिक अपराध सहर उत् समुदाय के सभी आदमी के साथ है। वो कोई जो छटक करके कहीं भाग नहीं पाता सभी आदमी अपराध के भागीदारी के रूप में आ सात सौ करोड़ आदमी का अपराध का फलन है धरती बर्बाद हो गई है और बीमार हो गई ही सात सौ करोड़ आदमी अपना अपराध प्रवृत्ति से मुक्त होने पर धरती अपने में संभल सकता है ऐसा मेरा विश्वास है मेरा मान्यता ऐसा है तो इसके आधार पर ये पूरे बातों को आप आपके सम्मने के लिए हम उद्देश्य कर रहा हूँ प्रयत्न कर रहा हूं तो कहां तक आप सामने पाएंगे सार्थक हो पाएंगे उपकार कर पाएंगे आपके क्या संकल्प कर रहे ये हमारा कोई लगाव कसाऊ एक पैसे की नहीं आप करिए ऐसा मैं आप समझने में अधिकार हैं हम समझा बात तो आपके समूह हम अनुदयी में नहीं करें यदि आपका आप तो आपको स्वीकार होता है आप स्वयं तो आप जीना है जीने के लिए इच्छा होता है आप प्रमाणित होंगे प्रमाणित होने के क्रम में आप भी कार्य इस तो करें इसमें दो है समझदारी के बाद आदमी गलती नहीं करेगा ये लाइन में करेगा कोई भी आदमी समझदार है इसका प्रमाण कल ही नहीं कर और सही ही कल इसी का नाम है समझदार समयदार समझदारी में स्वतंत्रता क्या हुई तो केवल इससे अच्छा हम सही काम करेंगे कल आज से अच्छा आज से परसों से अच्छा कल से परसों से और आगे और आगे हम अच्छे ही ढंग से समाधान पूर्ण कार्य न्याय पूर्ण कार्य सचिव पूर्ण कार्य हमें हम सदा सदा व्यस्त है ये बात को तो अपन पहचानते पहचान है स्वतंत्रता उसके बाद आता है सौराज्य स्वराज्य के बारे में यही जाता आशा का है भाषा का अर्थ बनता है स्वयं का वैभव राज्य तो राज्य का मतलब है वैभव हम हमारा वैभव प्रकट हो जिसका हर मानव का वैभव व्यवस्था के रूप में प्रकट होता है ये भी क्या चीज है स्वराज स्वराज्य के बारे में हम जो परशीलन किया है अभी तक की जो स्वराज्यूख माना गया राजा के अंदर चलने से स्वराज गुरु के अनुसार चलने से स्वराज उसके बाद जाना सभा के अनुसार चलने से स्वराज इतना तीन लाख गुजर चुका ये तीन प्रकार से स्वराज्य के बारे में आदमी अपने को अर्पित करके देखकर स्वराज्य मिला था हर व्यक्ति का वैभव दिखा रहे इसीलिए वो त्रुपता व्यवहार है क्या स्वराज्य में क्या चीज है हर व्यक्ति का वैभव इस तर समय स्वतंत्रता तो तो तो तो के अर्थ में समझदारी के अर्थ तो वैभव तो कैसे प्रमाण होता है नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सभी के रूप में वैभव छेद पल्ले छे है छेद पल्ले की तार कम से कम न्यायपूर्वक ही न मनुष्य का वैध कम से कम फिर दे न्यायपूर्वक देने से नियम नियंत्रण संतुलित रहना होता है। अभी कल आपको बताया थे कि संवेदना में संज्ञानीता पूर्वक नियंत्रित करते अपने आप से नियंत्रित इसमें आप हमको बहुत ज्यादा संकट करना नहीं होता तो इसके पहले किसी भी संवेदना को समाप्त करने के लिए बड़ी तपस्या की है। तो तो के उपदेश दिया और हम लोगों ने करके देखा है तो समाधि के पहले कोई संवेदनाएं नियंत्रित नहीं, नहीं होती संवेदनाएं सबको मिलने वाला है समाधि सबको मिलने वाला नहीं है विश्व ऐसी संवेदनाएं सबके सबके सब साथ नियंत्रण होने के लिए कोई सूत्र नहीं ऐसा हो रहा इसी है इसीलिए हम एक प्रकार से अराजकता के शिकार होकर हम चले हैं काफी क्षत विक हो चुके हैं लोग जुमान हो चुके हैं गाधी भरा हो किनारे बैठे हैं काला दिवाली के सामने खड़े हैं इन सब बात हमको अपने को तो याद रखना चाहिए कहीं ना कहीं आगे पीढ़ी तो स्वस्थ होने के लिए सुखी होने के लिए समृद्ध होने के लिए अपने में आशा के किरण को नहीं करना चाहिए उसके लिए हमको सही ढंग से चलना है ऐसे संकल्प करना बाकी सब कथा पुराना हम के साथ रखा हुआ है मैंने आदमी बर्बाद होने की कथा पुरानी हार्दिक पेपरों का कथाओं में टीवी उस में उसमें, इसमें सब जगह में हाईलाइट तो अच्छा होने के लिए भी एक छोटा सा काम अपना है, एक सौभाग्य की बात इसमें जितने भी अभी तक हम काम किए हैं इसमें अच्छाई है केवल वो ही प्रेरणा है कम से कम प्रेरणा के रूप में ही कहता हूँ अभी सबने वो रहता आ गया भले हम नहीं समझ पाए हूं अर्घा बहुत सारे लोगों में अभी गया होता और आने इच्छा तो सबने उदय हुआ ही होता अब शीघ्र भी शीघ्र प्रमाणित होते ही होंगे तभी तो भी कई लोग प्रमाणित होते होंगे मैं तो अभी कहता हूँ केवल अपेक्षा तो बनी है हम से कम अपेक्षा सुरक्षा तो अच्छा होने के अपेक्षा तो दिखाई पड़ रही है यहां तक हम सत्य करें इस दिन से हम स्वराज्य को तो प्रमाणित करने की जगह में आते हैं तब हम यह सभा विधि से छुट करके हम देखता है स्वराज्य तो यह राज विधि तो, तो, तो, तो समाप्त हो गई क्योंकि राजा गलती नहीं करता है यहां से शुरू किया है राजा गुरु यह गलती नहीं कर सकता ऐसा मान करके गुरु मानते हैं और राजा मानते ये मान्यता है उसके बाद सभा गलती नहीं करेगा ऐसा मान करके भी सभा में सभी अपराधों को वैध मानने की कार्यक्रम में लगे सभा जनप्रतिनिधि सभा है अपराधों को वैध मनाने में लग इसमें कैसा होता है ठीक है इसके पहले राजा का युद्ध है राजा गलती नहीं करता है आप राजा को ऐयासी के रूप में देखा गया तब आदमी गलत मचा गया इस ढंग से बात हो रहा हो अब क्या कह जाए अब क्या जाए उसके लिए जो हम लिखा है स्वराज विकास भाई हो कैसा परिवार से हो सभा से नहीं होता है ना राजा से राजा से हुआ नहीं तो अब तेज होता सफा से होने लगा है ये भी देश उधर होगा कैसा भाई परिवार से माता का वै कैसा वैभव परिवार में जितने लोग रहते हैं सभी समझदार हैं समझदार है परस्परता में संबंधों सम, को पहचानते हैं मूल्यों को प्रभावित करते हैं मूल्यांकन करते हैं तो भेद तृप्ति का इसका नाम है तृप्ति और दशम और न्याय न्याय हम हमारे परम्परागत परिवार में न्याय रहना जिंदा लिखना शुरू कर जब तक मूल्यों को हम प्रमाणित नहीं करेंगे तर्क पर तक तब तक हम परिवार में एक हैं एक क्षत में हम जी रहे हैं ऐसा प्रमाणित नहीं होगा एक क्षेत्र के नीचे हम रह रहे हैं इतना ही प्रमाणित कर रहने में और जीने में बहुत जीने में प्रमाणित प्रमाण है और रहने में संख्या रहने में क्या चीज है संख्या जैसा हम यहां पर है हम यहां संख्या के रूप में मानव को ना जा सकता जीने के रूप में ज्ञान ही आधार है दूसरा तो कोई आधार नहीं मूल्य ही आधार है दूसरा कोई आधार नहीं समाधान ही आधार है दूसरा कोई आधार इन तीन मुद्दा छोड़ करके जीने का प्रमाण होता भी नहीं जीने का प्रमाण न्याय न्यायपूर्वक हमारा जीना प्रमाणित होती है साथ में समाधान पूर्वक जीना जीना बनता है अशक्ति पूर्वक जीना होता है इस ढंग से हम यदि जीना है हम तर, हम सभी इस चरण में चढ़ के तले बैठे हैं हम यदि सब बिना है तब तक हम न्यायपूर्वक जीना ही दूसरे विधि से हम हम सब एक साथ जिए हैं ऐसा प्रमाणित होगा हम समाधान पूर्वक जीना ही है तभी हम आप साथ में जी रहे हैं प्रमाणिकों वो साहस सहस्यपूर्वक जीना ही है तभी हम जीने का सब प्रमाण और तीन विधि को छोड़कर के चौथे विधि को अपन निर्मित नहीं कर है इस तरह से स्वराज्य का जो प्रमाण है तो परिवार में पहले हम न्यायपूर्वक जीते हैं समाधानपूर्वक जीते हैं सहसित्वपूर्वक तो जीते तीन विधि से हम जीते हैं जब जब जब जितना जितना जरूरत है कुछ ढंग से नहीं है कुछ काम करना है सोचता है सम्मिलित रूप में सोचते हैं सम्मिलित रूप में करते हैं सम्मिलित रूप में ठीक है, करने की जगह आता है, तो हम सम्मिलित उपयोग सहमति से कार्य करते हैं सहमति से प्रथल करते हैं सहमति से उसका करते हैं विधि से उपयोग करते हैं इस स्टन से हम सहसि को छोड़ करके कहीं भाग नहीं पाते हैं समय के बाद वो हम अच्छे ढंग से जी पाए जी पाने की स्थिति में आने की बात ही मानव का वराज्य परमाणु होना तो शुरू हुआ जीना जब शुरू हुआ सबसे से स्वराज्य शुरू जब समय रहने मात्र से स्वराज्य होता है। अभी जितने भी राजतंत्र के बड़े बड़े इमारत बने उसमें उस छत में एक साथ दो सौ चार सवा हजार दो हजार दस हजार अपने बाहर बैठे दो तो राजते हैं जीते होता है हो जब वो, वो जो बड़े बड़े इमारतों में कर्मियों में रहने वाले जब अपने कुछ राज्य को, को प्रमाणित नहीं कर पाते बाकी जो रक्षा चलाने वाला क्या प्रमाणित ये बात सोचने के मिलता एक सोचने की कथा है और कुछ नहीं है इसमें आरोप प्रत्यारोप से हम कोई खास विश्वास नहीं रखता हूं घटना को हम वर्णन करने में हम भयभीत नहीं हों आरोप प्रत्यारोप में हम कोई विश्वास रखता नहीं घटनाओं को वर्णन करने में हम भयभीत नहीं हूं ये मैं बता रहा कथा इस विधि से मेरी स्थिति को आपके समूह वर्णन किया है अभी हम हमारा स्वराज्य की बात यह शुरू हुई परिवार से शुरू हुई ऐसा दसव परिवार के बीच में सौरा ऐसा दस दस की दस्टोरी के साथ स्वराइ ऐसा बढ़ते बढ़ते विश्व स्वराज्य को दस दस को जोड़ते हैं उसको नाम दिया है परिवार दसवें दस तो समझदार व्यक्तियों का परिवार मैं स्वराज्य प्रमाणित करता हूँ क्या प्रमाणित करता है कुछ है स्वराज्य का पहला खेत है समाधान समझ। ये दो चीज हर परिवार का प्रमाण है उसके बाद यहां से हम चलते हैं चल कर के एक देशव्यापी विधि से हम अभी स्वराज्य को प्रमाणित करना शुरू करते हैं समाधान सम्बन्धी अभा प्रमाणित विश्वव्यापी विधि से पहुंच जाते हैं तब समाधान संबंधी अवैध सार्वजनिक तो प्रमाणित चारे बात प्रमाणित करते मानव का लक्ष्य चार है, इससे पांचवा कोई लक्ष्य बोलता नहीं इन चार लक्ष्यों को प्रमाणित करना ही स्वराज्य का स्वरूप डिस्टेंस है स्व स्वतंत्रता स्वराज थोड़ा सा एक सूचना के रूप में आप तक पहुंचा है इसके ऊपर आप काफी सोच सकते हैं इससे संबंधित मांग में सब तैयार बैठक है यहाँ भी मिलेगा संस्थल कई जगह में मिलने लगी है आपको पता है तो इस ढंग से आप हम एक अच्छे स्थिति को पा सकते स्वतः स्वतंत्रता स्वराज्य के संबंध में जो कुछ भी मैंने प्रस्तुत कर पाए इसके ऊपर किसी को शंका कोई गौर अच्छा समझने की इच्छा होने का प्रश्न होता तो उस उत्तर देने के लिए मैं बैठा हूं दो मिनट तक इंतजार करेंगे ठीक बात है ठीक बताए की अवधारणा को और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं रामजी भाई परिवार की अवधारणा को और बहुत बुद्धि परिवार एक शब्द है क्या जो तो पवित्रता से गतिशील रहना परिवार का नाम पवित्रता से गतिशील रहना परिवार कितना भी संख्या बढ़ते जाए विश्व परिवार नामे दिया हमने नाम। सारा विश्व का विश्व का मानव पवित्र रूप में चलता है विश्व परिवार होगा ठीक है उससे छोटा ऐसा छोटा क्या होगा दस व्यक्ति का परिवार हो गया दस व्यक्ति पवित्र पवित्र रूप में चल पाते हैं जील रह पाते हैं परिवार हो पवित्र रूप में चलना ही पड़ता है परिवार नहीं होए ये छत के नीचे रहने वाले हो गए जीने वाले नहीं होए जीना है पवित्रता जीना जीने के लिए समझदारी ही वस्तु समझदारी के बाद हमें तो स्पष्ट तो नहीं है जो ज्ञानों होना चाहिए विवेक होना चाहिए विज्ञान होना चाहिए इसकी स्वृति से योजना परियोजना होकर के और फल परिणाम में आते हैं पुनः समझदारी ज्ञान फल परिणाम होना चाहिए इस तरह से गिना पवित्रता का प्रमाण इसमें कोई तकलीफ हो तो बताना चाहिए इसमें कोई आवश्यकता नहीं हो तो बताना चाहिए आवश्यकता है तो अपना आपका होता है अपने कोई भी ध्यान न रखना ही दूसरा कुछ होता है ठीक तो मेरे अंदर सब मानव के लिए आवश्यक है इसीलिए सर्व मानव इसको सुधारेगा कि आज नहीं कल अध्ययन से पारंगत होगा और जीवन में प्रमाणित करेगा हर शरीर यात्रा को प्रमाणित पर करता रहेगा यह धरती स्वर होगा मानव मनुष्य देवता के रूप में ही मिलेगा और सतत हमारा जो धर्म मानव धान सुखी होने का है वह सतत सफल रहेगा निरंतर शुभ देख अभी यहाँ भी, भी सो, रस्ते में भी सो, घर में भी सो, काठ में, में भी सो, सब जगह में सुख भी देखने शुभ ही देखने को मिलेगा इस प्रकार से सारे की बात आएगी इस पर यदि विश्वास कर, है। कर पाते हैं आप हम प्रयत्न कर सकते अभी तक ही किया हुआ प्रमाण तक किया हुआ प्रयास हमको समझदारी के घाट तक पहुंचाने में असमर्थ रहा और आदर्शवादी विधि से सर्व सर्वमानव को समझदारी के घाट पर पहुंचाने में सर्वथा असमर्थ रहा उसके बाद भौतिकवाद आया ये और भी कुछ कर दिया क्या कर फिर दिया से संग्रह के साथ बता दिए पहले क्या था आस्था आस्था के लिए आधार था भक्ति भी व्यक्ति वो टूट गए कितने तो बाप कितने जितने तो गतियां हुई।, तो हुई आज तक मनुष्य का गति इतने जो तो समझदार मानने के बाद धरती में धरती में मानव अपने को समझदार मानने के बाद ये दो घटना हुआ तो आदर्श वाले विधि से भक्ति विरक्ति प्रस्तावित हुई उसके उसके साथ मान्यता के आधार पर कुछ संयमता से रहना है ये स्वीकार हुई उसके बाद भौतिकवाद आय जब तर्क का कार्यरता खोल दिया तक जगत विधि से आसपास आए नहीं या सतर्क संगत में जिसे आपका जब सत्ता नहीं हो पाया उसने जिन्हें सुविधा संग्रह के चक्कर में हम आ गए अभी आज के जो ज्ञानी है ज्ञानी विज्ञानी तीनों सुविधा चक्र सुविधा संग्रह के दरवाजे में चक्कर आप देख लेंगे कोई आदमी नहीं बचता यदि बचता है ये भी ज्ञान है सहस्य तो वाले ज्ञानी है इस दरवाजे से भाग क्या है कैसा होता है वो मॉडल वो मॉडल बनता है समाधान समर्थित संपन्न परिवार अब आप हमको यह सोचना है समाधान समर्थित संपन्न परिवार में जीना है या हम सुविधा संग्रह के चक्कर में दरवाजा में भिखारी बना रहना है उसको आप हम सब अकेले अकेले में तय करना है हर व्यक्ति तय करना है हर व्यक्ति तय करना कोई एक व्यक्ति का निर्णय इसमें कुछ भी नहीं चलता हर व्यक्ति होता है ये हम मान तो इस स्थल से क्या हुआ तो परिवार क्या छी पवित्रता सहायता परम्परा क्या व्यक्ति पवित्रता सहाय परम्परा गति वो क्या गति है समझदारी से जी समझदारी से जीने का क्या पहला प्रमाण है समाधान समझ दूसरा प्रमाण क्या, इससे क्या है इससे विशाल समाधान समृद्धि है। उससे ज्यादा संपूर्ण विशाल क्या चीज है समाधान समृद्धि अभय सार्थित तो प्रमाण सही जीत ये तो हर व्यक्ति इन चारों भागों में जी पाता है माने असम पूर्ण जागृति से जी यही दिव्य चेतना का मतलब पहले बताया परिवार में जीना क्या चीज है मानव चेतना समाज में जीना क्या चीज है देव चेतना आखिर समाज रूप में जीव बाना देव चेतना से कम में होता सकता और सहस तुम्हें जीना देवी चेतना तीनों देव अवस्था में हर व्यक्ति जी सकते हैं रहता है मैं जीता हूँ हम जी सकता हूँ अभी सार्वजन में जीने के लिए अखंड सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज व्यवस्था नहीं हुआ है अभी हमसे फ्रमाणित करने की जगह में तो नहीं हो तो हम जी सकता हूं ये हमारे में विश्वास तो इसी प्रकार की विश्वास हर व्यक्ति में स्थापित हो सकता है समझदारी के साथ इतना हम कहकर के आपसे बना मैंने कृपा चाहते हैं इसमें कोई परेशानियां उनको पूछ सकते हैं परिवार का मतलब मानव परम्परा में ही बनता है मैंने ये जो जीव जानवर को लेकर के परिवार को गढ़ना नहीं होता है मानव परिवार, परिवार ही होता है मानव परिवार में जीव संसार के साथ संतुलन वनस्पति संसार के साथ नियंत्रण और वस्तु संसार के साथ संतुलन के साथ चिन्हा ये नियम नियंत्रण संतुलन न्यायपूर्वक जीने एक्टिविटी से हम परिचालन करते हैं मैंने न्यायपूर्वक मानव के साथ जीना मज जाए तो बाकी संसार के साथ मैंने जंगल के साथ खनिज के साथ जीवों के साथ हम नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक जीते इनके साथ हम अपराध करना छोड़ते कतल कर अपने आप से खत्म होता है हम अभी चिल्लाते हैं कार्बन बांधा नहीं कम ठीक अभी चिल्लाने वाले बहुत सारे हैं बन कहा वो तो बनता ही ठीक इस तरह से मानव जो है ना अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए अपना एक निश्चित आकार देते हैं जिसको अपन डिजाइन करते हैं उस तरह से टीते हैं तो पूरा का पूरा ऐसा होता है अहिसा कोई विषय जीना ही है समृद्धि में से जीना ही बनता व्यवस्था में से जीना ही बनता तीनों बनता है इसको तीनों न्याएं न्याएं न्याएं तो इन तीनों को छोड़ करके हम कहीं न्याय नहीं कर सकते न्याय को अकेले में हम फैटाएंगे ऐसा कुछ नहीं इन तीनों पालन करने के साथ ही हम न्याय पालन करें इसलिए बाकी अन्य प्रकरण के साथ हम जीते हैं किंतु तो अन्य प्रकरण के साथ परिवार नहीं होता परिवार रहना मानव का ही परिवार समझदार मानव का ही परिवार और तो समझदारी के बाद व्यवस्था में जीने वाला ही परिवार है। तो और कोई परिवार होता नहीं परिवार, परिवार के जगह में क्या होगा साथ में रहना होगा साथ में रह करके तो अभी तक हम बहुत दूर तक चले हैं बहुत दूर से चले हैं बहुत समय से चले हम बारम्बार चल चुके हैं तो साथ किन्तु सातवें रंगा दिन में जब तो हमको जहां संतुष्टि तो मिला नहीं संतुष्टि मिला नहीं है अभी अभी हमारे पास एक भोपाल से एक बरकरुल्ला यूनिवर्सिटी है उसमें एक, एक प्रकोष्ठ बनाया है, नारी करें नारी को मानव संया में पैसान नारी सशक्तिकरण एक तीन ऑब्जेक्ट इन तीन ऑब्जेक्ट के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया उसका जो डायरेक्टर है वो प्रोजेक्ट ऑफिसर दोनों हमारे पास पहुंचे उस समय में उनके साथ जो समान हुई है उसके साथ ये सही हुई समझदारी के जगह में हम समानता को अनुभव कर सकते हैं मानव संख्या समझदारी के साथ के साथ नहीं है तेक्निक के साथ नहीं वस्तु के साथ नहीं है धन के साथ नहीं है बंदर के साथ नहीं है के साथ नहीं है धंडे के साथ नहीं है केवल रूप के साथ है ये बात कई किसके साथ एक रूपता तो तो है समझदारी के साथ एक एक, एक समान और अधिकार समान स्वत्थ समान अधिकार समान स्वतंत्रता समान स्वराज्य समान चारों भाग के बारे में तय हुई उसके आधार पर एक सिलस बन रहे हैं वो वो प्रोजेक्ट का फिसर उसको तय कर रहे हैं वो यदि तय होता है यूनिवर्सिटी स्वीकार होता है कार्य रूप में आ सकता इसमें यारी यारी है इसमें दौड़ साहब को भी याद किया ही गया सर उस तैयार होने के बाद शायद आपके पास प्रस्तुत होगी उस पर आप एक नजर उदा ऐसा पात्र ठीक है ठीक है ये मना पड़ा पड़ेगा हाँ ये इस बीच में हमारे पास एक विचित्र भी सेमिनार की सज्जन नया प्रस्तुत में है तो है वो एमएमआई की है वो उनको उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद आपको ये कहा है तो चेतना विकास मोदी शिक्षा संबंधी सिलबस बनाकर के हमको कहें वो उनको उनके बारे में चाहे जो कहते हैं तो उनको बुलाकर के उनसे समझते हैं कि क्या बोले हैं क्या करने वाले हैं तो सुन सकते हैं जरूरत पड़ने पर ऐसी बात कर नहीं ये भी आपके साथी ही करेंगे उनके साथ मैं चाह हूं कि आप बागड़िया चार लोगों के साथ मिलकर के इसको जिल्बस में हो रहे ठीक ऐसा नहीं कहा ऐसा एक अगवर्ष हम चौदह वर्ष की बना के लिए उसको भी देखा जाए उसको और इतना समृद्ध बनाया जा सकता है उसको सोचा जाए समृद्ध बना करके लिखा जाए उसके बाद जो है न उसने किताब जो जो, जो गाइडबुक जो बनती है उसमें पांचवी कक्षा तक की गाइडबुक बना करके कामकंड में रखा है और तो वर्ष की बनाना शेष ऐसा बात बारह कक्षा की बनाना ये क्या आपके लिए बताएवसर बताए विस्तार से अवसर अपने आप से तैयार हो दिया जा उसको क्या कहें तो मनुष्य की कहीं ना कहीं चुप के प्यासी है जो ये सब पैदा करता मैं ऐसा शुरू करता ठीक अभी कई दिन पहले चार पांच वर्ष पहले या दस वर्ष पहले हम चित्रकूट यूनिवर्सिटी में गए थे वहां भी चेतना विकास की चर्चा हुई किंतु वो निर्णय नहीं कर पाए हो किन्तु अभी हम निर्णय करने योगी हैं निर्णय कर सकते हैं इसको कार्य रूप में परिणय कर सकते हैं इतनी आशा रख करके अपन गर्ज के ठीक है अब आगे और कोई प्रश्न करने वाला है? हो दया हो हरी है और कहीं और कोई पूछने की बात रामजी भाई जी के जो बताए थे वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ नहीं हुआ बात हाँ थोड़ा सा यहाँ आकर के कृपा करूँ तो क्या पूरा नहीं हुआ हम समझाऊँ थोड़ा सा अब से? जब परिवार आता है ना जब परिवार शब्द आता है कहीं भी कहने में तो परिवार जो आज हमारा रक्त संबंधी जो शरीर संबंधी जो परिवार है जिसमें संबंधों का पहचान कराई जाती मैं चाहता था उसमें और ये जो पवित्रता तो वाली बात जो आप कहें उसको खोलना चाहिए उसके बारे में बताया ना अब उसमें भी 10 परिवारों की के बीच में बताया जिसमें समाधान संबंधी को स्थापित करना है तो तो छूट गया छूट गया एक हो अंत नहीं किया उस बात को अपना परीक्षा रहा एक ऐसा नहीं हो दोनों के देश ने दोनों विदेश होना कोई चर्चा नहीं पुनः पुनः हो गया क्या हो गए शुभ शुभ है शुभ शुभ कहीं उसमें से परिवार बाहर निकल करके कहीं थे जा समाज की ओर न जा समाज की ओर जाकर परिवार में छूट जाकर आंदर का सामना अभी आपका भाव तो आपको समझ में आ गया परिवार के बारे में अच्छा स्वीकृति होने के लिए और थोड़ा प्रयास किया जाए ऐसा कह रहे हैं उसको हम शिरो नगर किया हो तो इसमें कुछ भी है। नहीं है पवित्रता से पवित्रता संपन्न करी परिवार एक सार्थक रूप तो में बताया वो मोत्या जी से पूछे वह समझदार परिवार नहीं है समझदारी क्या है पूछा? तीनों प्रकार की विधि से हम जो समय पूरा ज्ञान संपन्न होते हैं ये समझदार अस्तित्व ज्ञान जीवन ज्ञान मानव दर्शन आचरण ज्ञान ये तीनों होने से हम समझदार इन, होते हैं इन तीन के आधार पर ही हम विवेक ज्ञान संपन्न होते हैं जिसके आधार पर आधार हम जो है न योजना परियोजना बनाते हैं योजना परियोजना का परिणाम होता है वो ऐसे हमारा ज्ञान के अनुरूप होता है ज्ञान के लिए पुष्टि देता है ज्ञान के लिए अनुकूल होता है वो समाधान यह पर उत्तर कह ये बात को बताया ये दस व्यक्ति की परिवार में हर परिवार में इसको परीक्षण किया जा सकता है हर दस व्यक्ति कर सकता हर दस व्यक्ति हम इस बात कर इस प्रकार की परिक्रमा में हो रहा है या नहीं है इस बात को हर हाँ दस व्यक्ति प्रमाण परीक्षण कर सकता है सत्यापित कर सकता है ऐसा बन बना व्यवस्था ऐसा बना इसके आधार पर हम, हम आपसे अनुरोध किया था ऐसे इस, पवित्रता तो जो गति है वो 10 व्यक्ति की परिवार में से शुरू होगी उसके बाद ऐसा दस दस व्यक्ति की परिवार के दस समुदाय के साथ जाएगी वो ऐसे जो दस दस की सौ के मिल करके एक परिवार बनाएगी उसका नामकरण दिया है परिवार परिवार समूह ग्राम परिवार ग्राम समूह परिवार और क्षेत्र परिवार क्षेत्र के बाद मंडल परिवार मंडल समूह परिवार और उसके बाद मुख्य राज्य परिवार प्रधान राज्य परिवार विश्वराज परिवार नाम भी है इसका विधि बताया एक ऐसे होते हैं इसमें जनप्रतिनिधि जो है वो दस व्यक्ति के परिवार से होता है दस व्यक्ति के बीच में से एक व्यक्ति को मनोनीत करना दसों व्यक्ति वो एक जनप्रतिनिधि जिसमें एक पैसा खर्चा ही होना है बिना खर्चे के जनप्रतिनिधि प्राप्त हर दस व्यक्ति के बीच में से इसका मतलब क्या हुआ एक प्रकार से दस प्रतिशत व्यक्ति जनप्रति के रूप में ऐसे ऐसे प्रतिनिधिया ग्राम परिवार में ग्राम समूह परिवार में नव रह जाते हैं और ग्राम परिवार में नव रह जाते हैं ग्राम समूह समूह में नव रह जाते हैं क्षेत्र में नवरा जाते हैं मंडल में नवरा जाते हैं मंडल समूह में नव रह हैं और मुख्य राज्य में, परिवार में राज्य परिवार में नौ राजते हैं और उसी प्रकार से चलते प्रधान राज्य परिवार में दस उनका दस पर इस ढंग से तो हर 10-10 व्यक्ति के बीच में, में, में निर्वाचन की बात अभी हम क्या कह रहे हैं करोड़ों के बीच में लाखों के बीच में निर्वाचन की बात कर रहे हैं उसमें चोरी चमारी चप बूकधारी फॉम धारी और क्या है जान मार्ग धान फॉम और क्या था? क्या विदाइन क्या क्या तो लिखते रहते हैं पेपरों में हम सबको याद ही नहीं रख पाता इतना ज्यादा नाम हो गया है मार्क मार्क कार्ड की हम कुछ सबका नाम ले भी नहीं पड़ता ऐसा कुछ लिखा है तो इसके स्थान पर केवल दस दस व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति का निर्वाचित और ग्यारह व्यक्ति की जनपद स्तर से मनुष्य जो निर्वाचन इसी परिवार से मिली हुई जनप्रतिनिधि एक एक परिवार है ऐसे दस व्यक्ति से मिली हुई एक एक व्यक्ति बिल्तर के एक परिवार है अतः वतने ही गुण वाला वतना ही समझदारी वाला वतना ही विवेक वाला वतना ही विज्ञान वाला वतन ही शुभ के चाहत सभी सुखी होने तक चाह सभी बनाई रहना है इसको आप हम कहीं रोक नहीं पाएंगे सर्वशुभ होते घटित होने की बात परंपरा है सर्वशुभ का चाह तब तक बना ही रहे ऐसा मेरा सब ऐसा सर्वसुभ चाहने वाला जो जनप्रतिधि हर परिवार से हमको प्राप्त होंगे सभी पवित्र परिवार की मतलब समझ में आती है ठीक है यहां तक